प्रकरण सर्ग मुक्ति और प्रलय में समानता होने पर भी इन दोनों में विलक्षणता का कथन एवं विरंची रूप जीव के शरीर ग्रहण क्रम का कथन श्री रामचंद्र जी ने कहा उत्पत्ति उत्पत्ति काले नुक्ता देह परम्परा इत्यादि आपके द्वारा उक्त क्रम से जीव जिस जीव ने प्रलय में परम पद में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली वह मुक्त ही है वह फिर अस्थि पिंजर रूप देह को कैसे ग्रहण करता है भाव यह है कि परम पद को प्राप्त पुरुष को यदि पुनः संसार प्राप्ति हो तो मुक्ति में भी लोगों की अना, अनास्था हो जाएगी यदि कहिए कि अज्ञानावृत प्राणी में बीजता प्रयुक्त विशेषता हो सकती है तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सर्वथा बीजता शून्य वस्तु अज्ञान आवरण मात्र से बीज नहीं हो सकती अन्यथा पत्थर के टुकड़े जो बीज नहीं है केवल अज्ञान के आवरण से अंकुर के प्रति बीज होने लगेंगे वशिष्ठ जी कहते हैं हे है श्री रामचंद्र जी जो आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं पहले ही कह चुका हूँ आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपकी पूर्वापर के विचार में निपुण बुद्धि कहा चली गई है जो यह शरीर आदि रूप स्थावर जंगम जगत है यह आभास मात्र ही है अतएव असत स्वप्न के समान उदित हुआ है, है निष्पाप श्री रामचंद्र जी यह प्रपंच दीर्घकालीन स्वप्न के समान दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान एवं घूमने के समय घूमते हुए पहाड़ के समान मिथ्या ही दिखाई देता है जिस पुरुष की अज्ञान रूपी नींद नष्ट हो गई और वासनाएं शांत हो गई ऐसा प्रबुद्ध चित्त वाला पुरुष जीवन मुक्त के व्यवहार के योग्य संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से नहीं देखता है श्री रामचंद्र जी जीवों के स्वभाव से कल्पित संसार अज्ञान के अंदर सदा ही विद्यमान रहता है जिसकी मोक्ष होने तक लगातार प्राप्ति होती है जैसे जल के भीतर आवर्त यानी भोरी रहता है बीच के अंदर अंकुर रहता है अंकुर के अंदर विशाल वृक्ष रहता है वृक्ष में जैसे फूल रहता है और फूल के अंदर जैसे फल रहता है वैसे ही जीव के अंदर चंचल यानी विनाशी शरीर रहता है कारण कि मन के अंदर कल्पना रूप देह सदा विराज विद्यमान रहती है मन की विविध रूपों से विविध रूपों से प्रसिद्ध देह रूप की भी वासना रूप से उसमें संभावना हो सकती है वासना रूप से बहुत से शरीरों के मन में स्थित होने पर भी जो एक ही शरीर परिपक्व हुए कर्मों से अभिव्यक्त होता है वही विवर्त रूप शरीर इस जीव को प्राय एक समय में प्राप्त होता है सभी शरीर प्राप्त नहीं होते यह मन ही जैसे मिट्टी का पिंड घट के रूप में परिणत हो जाता है वैसे ही शीघ्र शरीर बन जाता है पहले पूर्वी पहले पूर्व सृष्टि में इसका प्रतिभास रूप उत्तम शरीर उत्पन्न हुआ क्योंकि पद्मकोश रूपी घर में स्थित ब्रह्मा यह हुआ तदनंतर उसके संकल्प के क्रम से ही घन माया से माया माया की तरह आर पार रहित यह सृष्टि स्थिति को प्राप्त हुई है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्मन जीव मन पद को प्राप्त करके जिस प्रकार विरंज पद को प्राप्त हुआ उस प्रकार को आद्योपांत विस्तार पूर्वक शीघ्र मुझसे कहने की कृपा कीजिए वशिष्ठ जी ने कहा हे महाबाहु, ब्रह्मा के शरीर ग्रहण में जो क्रम है उसे आप मुझसे सुनिए उसी को उदाहरण बनाकर आप जगत की सारी स्थिति को जान जाएंगे देश काल आदि से अपरिचिन्न अप आत्म तत्व जब भी अपनी शक्ति से देश काल से परिचिन्न शरीर को धारण करता है तभी वह जीव नामक वासनाओं के आवेश में तत्पर विविध कल्पनाएं करने में संलग्न चंचल मन बन जाता है कल्पना कर रही मन की शक्ति पहले एक क्षण में शब्द तन्मात्रा रूप क्षोत्रेन्द्रिय में उन्मुख निर्मल आकाश भावना की भावना करती है पूर्वोक्त आकाश भावना को प्राप्त करके घनता को यानी वृद्धि को प्राप्त हुआ मन स्पंद रूप घनता के क्रम से स्पर्श तन मात्रा रूप त्विंद्रिय में उन्मुखवायु रूप से स्पंद की भावना करता है अपंचीकृत होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से मनो मनोवच्छिन्न चैतन्य रूप जीव से न देखे गए शब्द स्पर्श रूप उन आकाश और वायु से बढ़ने और आघात होने के कारण रूप तू रूप, रूप तन्मात्र रूप अग्नि उत्पन्न होती है तदनंतर उनसे घनता को प्राप्त हुआ मन निर्मल आलोक वाली प्रकाशता की क्षण भर में भावना करता है उससे आलोक की अभिवृद्धि होती है आकाश वायु और तेज से वृद्धि को प्राप्त हुआ मन रस तन मात्रा रूप जल की शीतता को क्षण मात्र में प्राप्त करके जल नाम से प्रतीति योग्य होता है तदनंतर पूर्वोक्त चारों के संघात को प्राप्त हुआ मन क्षण भर में गंधयुक्त स्थूल स्वरूप की भावना करता है जिससे पृथ्वी उत्पन्न होती है तदनंतर इस प्रकार भूत तन्मात्राओं से वेष्टित अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर रहा मन आकाश में दैतीप्यमान आग की चिंगारी के तुल्य अपने स्वरूप को देखता है जिस शरीर को देखता है अहंकार कला से युक्त बुद्धिप बीज से संपन्न पंचभूतों के हृदय कमल का भ्रमर रूप बहलिंग शरीर परयुष्ट कहा जाता है उसमें तीव्र वासना से स्थूल शरीर की भावना करता हुआ मन पाक से बिल्वफल के समान स्थूलता को प्राप्त होता है साचे के अंदर रखे हुए पिघले सोने के समान बाहर स्थूल भास्वर और अंदर सूक्ष्म भास्वर वह तेज निर्मल आकाश में स्फूरित होकर स्थूल देह से युक्त आगे कहे जाने वाले अवयवों की रचना को अपने स्वभाव से ग्रहण करता है तेज पुण्यमय अवये में ऊपर सिर और पीठ वाली वाली नीचे पैर दोनों बगलों में हाथ रूप अवयवों से युक्त और बीच में उदर युक्त आकाश को व्याप्त करने वाली निश्चित निश्चित विशाल भावना को धारण करता है तदनंतर ज्वालाओं की पंक्ति के समान निर्मल आकार वाला प्रगट अवयव वाला बालक मनोरथवश शरीर प्राप्त कर स्थित हो, होता है इस प्रकार अपना अपना वासनाओ के आवेश से शरीर धारण किया हुआ मन मुनि यानी पूर्वोपासना के प्रकार का मनन करने वाला जैसे ऋतु अपने स्वभाव को बढ़ाती है वैसे ही अपने शरीर को बढ़ाता है समय पाकर वह प्रकट होता है निर्मल शरीर वाला पिघले हुए स्वर्ण के तुल्य तथा परम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वह सब लोगों का पिताम पितामह वही भगवान ब्रह्मा बुद्धि सत्वगुण बल उत्साह विज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न होता है परमाकाश रूप ब्रह्म में अन्य रूप वाला यह जिस प्रकार की अपनी सत्ता से रहता है उसी प्रकार की व्यवहार की योग्य सत्ता से अपने अज्ञान को ही जो कि आत्मा में स्थित है पंचीकृत स्थूल आदि के आदि के आगे कहे जाने वाले रूप से उत्पन्न करता है कभी वह आर पार शून्य आदि मध्य और अंत रहित केवल विशाल आकाश की कल्पना करता है कभी केवल निर्मल जल की ही कल्पना करता है कभी ब्रह्मांड को प्रलय काल की अग्निज्वालाओं से प्रदीप्त करता है कभी हरे रंग के वन की यानी वृक्षों से व्याप्त सारी पृथ्वी की कल्पना करता है कभी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए काले कमल की कलिका की सृष्टि करता है यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरेक जन्म में और, और भुवन समुद्र जीव जंतु आदि रूप अनेक आकारों की क्रीड़ा से रचना करता हुआ विष्णु आदि के रूप से स्वयं ही उनका पालन करता है जब यह ब्रह्म पद से इस से इस प्रथम रूप से अवतीर्ण हुआ तभी से लेकर अज्ञान वश ब्रह्मांड गर्भ में सुषुप्ति सुख से उपलक्षित अपने पूर्व वास्तविक स्वरूप के और देह व्यवहार आदि के अस्मरण रूप सुषुप्ति को प्राप्त हुआ गर्भ निद्रा के हटने पर वह अपने प्रकाशमय स्वरूप को जो प्राण अपान से प्रवाह से परिपूर्ण था जो पंच महाभूतों के स्वच्छ हिस्सों से मानव बना था उसे देखता है उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमो से व्याप्त बत्तीस दातों से युक्त जंगाओ और रीढ़ की हड्डियों से तीन स्तंभ वाला पांच प्राणों से पांच देवता वाला नीचे भाग में पैरों से युक्त हाथ पैर सीर वक्षस्थल और पेट रूप पांच भाग वाला नेत्र कान नासिका आदि नौ द्वार वाला त्वचा रूपी लेप वाला कोमल अवय वाला बीस अंगुलियों से युक्त बीस नखों से चिन्हित दो बाहू वाला दो स्तन वाला दो नेत्र वाला कभी कभी इच्छा से बहुत नेत्र और भुजा वाला था वह चित्तरूपी रूपी सर्प का बील था तृष्णारूपी पिशाचिनी का आवास था जीवरूप सिंह की कुफा था अभिमान रूपी हाथी का बंधन स्तंभ था और हृदय रूपी कमल से सुशोभित था तदनंतर त्रिकालदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने उत्तम और मनोहर रूप को देख कर विचार किया जिसका आर पार किसी के द्वारा नहीं देखा गया है भोरे के तुल्य शामता से युक्त विशाल आकाश अनेक अतीत सृष्टिया देखी तदनंतर क्रमश सांगोपांग सब धर्मो का उन्हें स्मरण हुआ जैसे बसंत अपने पूर्व परिचित फूलों को ग्रहण करता है वैसे ही पूर्व परिचित वेदों को ग्रहण कर उन्होंने विचित्र संकल्पों से उत्पन्न होगी विविध प्रजाओं की गंधर्व नगर नगर में विविध आचार विचारों के तुल्य लीला से कल्पना की उनके स्वर्ग और मोक्ष के लिए धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनंत शास्त्रों की कल्पना की हे श्री रामचंद्र जी जैसे वसंत से पुष्प शोभा का आविर्भाव होता है वैसे ही ब्रह्मारूपधारी मन, मन से इस सृष्टि में यह दृष्टि यो स्थिति को प्राप्त हुई है पूर्ण क्रिया क्रिया विलासों से ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले चित्त ने ही अपनी कल्पना द्वारा यह सृष्टि शोभा इस जगत में सत्य और तुच्छ से विलक्षण होने के कारण अनुपम स्थिति को प्राप्त की है सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण पैतालीसवासर्ग मन का कार्य कभी सच्चा नहीं होता कारण कि मनोरथ आदि में ऐसा देखा गया है इसीलिए मनोमय होने के कारण जगत असत है सत ही सत है यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा यह जगत स्थित होता हुआ कुछ भी स्थित नहीं है क्योंकि मन का विलास मात्र यह संपूर्णतया प्रतिभा प्रतिभास मात्र ही स्थित है प्रतिभास से अतिरिक्त यह शून्य ही है इस परिच्छिन्न ब्रह्मांड से प्रतिभा प्रतिभास रूप देश और काल व्याप्त नहीं है क्योंकि अतीत भावी बाहर स्तीत अनेक ब्रह्मांड कोटिया का जैसे धूप में परमाणु घूमते हैं वैसे ही प्रतिभास के अंदर भ्रमण दिखाई देता है और तो और जो आकाश परम महत्व रूप से प्रसिद्ध है उससे भी वे व्याप्त नहीं है क्योंकि जयानाकाशात ऐसी श्रुति है जिस देश और काल में केवल संकल्प स्वरूप स्वप्न में देखे गए नगर के तुल्य यह जगत चित्त में भासित होता है वही पर उसका रूप चैतन्य है जगत से शून्य केवल आकाश फिर भी असन्मय नहीं रचा गया फिर भी रचा हुआ सा यह आकाश में अद्भुत चित्र है सब देहादि तीनों भुवन मन से ही कल्पित है जैसे देखने में चक्षु कारण है वैसे ही इनके स्मरण में मन ही कारण है आभास रूप यह जगत पट गर्त के भ्रमों से आवर्तित होता है दीवार आदि के सद्रुप से पृथक नहीं है जैसे रेशम का कीड़ा अपने कोश की स्वयं रचना करता है वैसे ही मन ने अपने निवास के लिए इस शरीर की कल्पना की है वह वस्तु नहीं है जिस अर्थ शून्य संकल्प रूप वस्तु की मन रचना नहीं करता ऐसी दुर्गम दुष्कर वस्तु भी नहीं है जिसे मन प्राप्त नहीं करता जिन शक्तियों से मन रूपी गुहाएं अंदर प्राप्त नहीं होती वे शक्तियाँ सर्वशक्तिशाली जगदीश्वर में भी कोई कोई हो सकती है महाबाहो सर्वशक्ति विभू के रहते सब पदार्थों की सत्ता और असत्ता सदा ही हो सकती है भाव यह की सत्ता और सत्ता कदा कदा चित्स कदाचित कदाचित कभी होने वाली नहीं है किंतु सनातन है उनकी परस्पर आविर्भाव द्वारा परमा से आवेश कल्पना कल्पना ही अचिंत्य माया शक्ति द्वारा की जाती है मन ने अपने से उत्पन्न हुआ शरीर भावना से प्राप्त किया है इस बात को आप देखिए इसीलिए श्री रामचंद्र जी उस मन की कल्पना को ज्ञानियों ने सर्वशक्ति संपन्न बताया है जगत में विचित्र पदार्थ शक्तियां भी सर्वशक्ति मन की कल्पना से ही हैं। यह भाव है देवता असुर मनुष्य आदि सब अपने अपने संकल्प से ही किए गए हैं। अपने संकल्प की निवृत्ति होने पर तेल रहित दीप के समान वे शांत हो जाते हैं। हे महामते इस संपूर्ण जगत को आकाश तुल्य अपनी कल्पना मात्र से विकसित उत्पन्न हुए दीर्घ स्वप्न की तुल्य हे देखिए इस जगत में कभी भी कुछ परमार्थ दृष्टि से न उत्पन्न होता है और न मरता है मिथ्या दृष्टि से तो सब कुछ होता है जो वस्तु कभी भी न कुछ वृद्धि को ही प्राप्त होती है और न ह्रास को प्राप्त होती है उसमें खंडन से यानी काटने से क्या अपना और उसका खंडन ही क्या है अपने शरीर से मूंज मूंज से ईशिका की तरह पृथक किए हुए भूमारूप को परमार्थ दृष्टि से अपने अंतकरण में न देखते हुए आप परिच्छिन्न आत्मदर्शन से अज्ञ की क्यों मोह को प्राप्त हो रहे हैं जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरण से मृग जल दिखाई देता देता है वैसे ही मन के संकल्प से असत्य सब ब्रह्म आदि दिखाई देते हैं मनोरथ की तथा दो चंद्रमाओं के विभ्रम के तुल्य मिथ्या ज्ञान से पूर्ण ये सब दृश्याकार राशियां जगत में उत्पन्न हुई है जैसे नौका से यात्रा कर रहे लोगों की मिथ्या ही स्थानों में चलन प्रतीति होती है वैसे ही दृश्य की परंपरा नित्य सत्य ही उदित हुई है माया से जिसका पिंजर रचा गया है मन ने मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है ऐसे इस दृश्य को आप इंद्रजाल जानिए यह सत्य नहीं है फिर भी सत्य के समान स्थित है यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है इसीलिए भेद का प्रसंग किस प्रमाण से किसके प्रकार का कौन और कहां हो सकता है यह पर्वत है यह स्तानु है और यह उनके अंतराल वर्ती आडम्बरों का विलास है ये सब मन की भावना की दृढ़ता से असत होते हो हुए भी सत से प्रतीत होते है विचारहीन पुरुष की काम तृष्णा मनन रूप यह जगत स्वर्ग नरक तिर आदि योनियों में पतन का आरंभक है इसीलिए ही श्री रामचंद्र जी विवेक से जगत का त्याग करके निष्प्रपंच आत्मा की भावना कीजिए जैसे बड़े बड़े आरम्भों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है वास्तविक नहीं है वैसे ही चित्त द्वारा उत्पादित इस जगत को भी आप दीर्घ स्वप्न समझिए दृश्यमान अवस्था वाला बहुत विस्तीर्ण तमणीय सा वस्तुतः तुच्छ आशा रूपी सर्पो का बील रूप इस संसार संसाराडंबर का त्याग कीजिए यह असत है यह जानकर इससे प्रेम न कीजिए विद्वान पुरुष यह मृग है यह जानकर उसके पीछे नहीं दौड़ते जो बूढ़ा पुरुष अपने संकल्प से स्वरूप युक्त हुई मनोरथमयी राजलक्ष्मी के तुल्य इस जगत का अनुसरण करता है वह एकमात्र दुख का ही पात्र होता है यदि वस्तु न हो तो ये लोग भले ही अवस्तु का अनुसरण करे किंतु जो वस्तु का परित्याग कर अवस्तु का अनुगमन करता है वह पुरुषार्थ से च्युद हो जाता है जैसे रस्सी में सर्प का भय मन का व्यामोह ही है वैसे ही यह भी मन का व्यामोह ही है एक मात्र भावनाओं की विचित्रता से यह जगत चिरकाल तक प्राप्त होता है जल के भीतर चंद्र प्रतिबिंब के तुल्य क्षणभंगुर मिथ्यावित हुए पदार्थों से इस लोक में बालक ही ठगा जाता जा सकता है आपके तुल्य तत्व पुरुष नहीं ठगा जा सकता है जो पुरुष शब्दादि आदि गुणों के समूह रूप इस देह की भावना करता हुआ अर्थात देह आदि में अहम मम ऐसा अभिमान करता हुआ सुखी होता होना चाहता है वह जड़ अपनी अग्नि की भावना से शीत को हटाता है यह जड़ संघात देहादि रूप विशाल जगत हृदय में मन के संकल्प से निर्मित विशाल नगर के समान असत ही है यह दृश्य प्रपंच मन की इच्छा से उपजता है और मन की अनिच्छा से राग का विनाश होने से ही विलीन हो जाता है इस तरह का यह विशाल गंधर्व नगर के तुल्य झूठ मूट ही दिखाई देता है श्री रामचंद्र जी इस जगत के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता और इस जगत की समृद्धि होने पर कुछ भी समृद्ध नहीं होता हृदय में हृदय में मन से कल्पित विशाल नगर के खंडहर हो जाने पर और वृद्धि को प्राप्त होने पर भला बतलाइए तो सही किसका क्या नष्ट हुआ और क्या बढ़ा जैसे खेल के लिए गुड़िया आदि द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहार आभास की कल्पना बालकों के मन में होती है वैसे ही यह जगत भी मन से ही निरंतर उदित होता है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है जैसे इंद्र के जल के, के जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता जो असत है वही यदि अविद्यमान ही हो जाए तो किसका क्या बिगड़ा अर्थात कुछ भी नहीं इसीलिए संसार में हर्ष और शोक का विषय कुछ भी नहीं है जो अत्यंत असत ही है इसीलिए उसका नाश ही क्या होगा जब नाश नहीं है तब है महामते दुख का कौन अवसर है अथवा जो अत्यंत सत ही है उसका क्या नाश होता है यह सब जगत एकमात्र ब्रह्म ही है तो सुख और दुख किसके कारण उदित हो अर्थात वे उदित है, है ही नहीं जो अत्यंत असत है उसकी वृद्धि कैसी वृद्धि का अभाव होने पर तो, तो हे महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी हर्ष का कौन अवसर है सर्वत्र सत्यभूत एकमात्र प्रपंची इस संसार में क्या उपादेय है जिसे विद्वान पुरुष चाहे सर्वत्र सत्य रूप ब्रह्म ब्रह्मन में कौन पदार्थ है यह जिसका विद्वान लोग त्याग करें जिसकी दृष्टि में जगत असत्य है अथवा जिसकी दृष्टि में जगत सत्य है दोनों पक्षों में भी उसका विनाश न हो सकने के कारण वह पुरुष सुख और दुख का अगम्य यही है किंतु मूर्ख तो पुत्र मित्र आदि के विनाश से जो कि अपनी भ्रांति से कल्पित है दुखी होता है आदि और अंत में जो नहीं है वर्तमान में भी उसकी असत्ता ही है हे श्री रामचंद्र जी जो यह असत है इस पक्ष की इच्छा करता है उसको असत्ता ही दिखाई देती है आदि और अंत में चिरकाल तक असत्व की प्रसिद्धि होने से वर्तमान दशा में भी सब व्यक्तियों की असत्ता ही है यो असत्ता के पक्ष की इच्छा करने वाले को श्रुति युक्ति और अनुभवों द्वारा असत्ता ही दिखाई देती है आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत ही है जिसकी सब सत ही है ऐसी मति हो उसकी दृष्टि में सब सत ही है, है भाव यह कि सृष्टि के पूर्व यह सत ही था असत से सत कैसे हो सकता है इत्यादि श्रुतियों से और प्रमाण की प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति के समय सत सत यो सब वस्तुओं का अनुभव होने से आदि और अंत काल में सत्ता की अनभी, अनभी व्यक्ति, अनभी व्यक्ति तिरो भाव मात्र कल्पना से और युक्तियों की उपपत्ति होने से और सत्ता की श्रुति और युक्तियों की अन्यथा उपपत्ति न हो सकने से सब पदार्थों की सर्वकालिक और सार्वत्रिकी एक ही सत्ता युक्त है क्योंकि इसी में लाघव है यो सत्ता की एकता के सिद्ध होने पर आदि और अंत में कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से ही सब के सत्य होने से वर्तमान काल में भी वह सत्य ही है यो सद्वादी को अखंड ब्रह्म सत्ता ही सर्वत्र दिखाई देती है जल के अंदर के असत्य स्वरूप चंद्रमा और आकाश तल आदि आदि को अपने मन से मन के मोह के लिए मूर्ख ही चाहते है आप जैसे उत्तम लोग नहीं चाहते मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य सुखा भासो से अपने असीम दुख के लिए संतुष्ट होता है न कि सुख के लिए इसीलिए कमल नयन श्री रामचंद्र जी आप मूर्ख मत बनिए विचार करके अविनाशी नित्य और सुस्थिर पदार्थ का पदार्थ का अवलंबन कीजिए माया से बूढ़े हुए लोगों द्वारा आत्मरूप से कल्पित अहंकार के सहित यह सब जगत असत ही है यो श्रुति गुरु युक्ति और अपने अनुभव से निश्चय करके पुत्र मित्र धन आदि का विनाश होने पर आपको शोक नहीं हो और राग भी नह, न, न, न हो शोक राग आदि के निराश द्वारा एकात्म दर्शन में प्रपंच असत है यह पक्ष उपयोगी होता है इस प्रकार अन्यार्थ असद्वाद के प्रस्ताव से जगत निस्तत्व ही है ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए निस्तत्व ही है ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए किंतु संपूर्ण वह सत्य है क्योंकि सत्य सत्व की प्रसिद्ध न होने पर उसकी विरोधी असत्व की भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती यदि सत्व को प्रसिद्ध मानो तो उसका उसका विरोधी होने से असत असिद्ध ही हुआ इस प्रकार सब जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधार ही है कहीं पर किसी का वह परिच्छेद नहीं कर सकती इसीलिए एकमात्र अपरिन्न सत्व की सिद्धि होने पर घट पट आदि परिच्छेद आकारों के पृथक रूप से शेष न रहने के कारण शोधित चिन्हत्री कर रस प्रत्यगात्मा से युक्त सत ही मैं हूँ यह विचार कर अपने आत्मा में स्थित पुरुषों आ, आ, में स्थित आपको पुनः पुनः सांसारिक जन्म मरण आदि विषाद की प्राप्ति न हो श्री वाल्मीकि जी ने कहा मुनि के ऐसा कहने पर दिन बीत गया सूर्य अस्ताचल को चली गई, सभा मुनि जी को नमस्कार करके सायंकाल की संध्या विधि के लिए स्नानार्थ चली गई, दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्योदय के साथ साथ फिर सभा लग गई पैतालीसवासर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण छियालीस जिन गुणों से संसार में विहार करता हुआ भी निमग्न नहीं होता और जो जीवन मुक्त लोगों में स्थित है उन गुणों का श्री रामचंद्र जी के लिए उपदेश श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रम्य धन और स्त्री आदि के नष्ट होने पर शोक का अवसर ही क्या है इंद्रजाल से दृष्ट वस्तु के नष्ट होने पर विलाप की बात ही क्या है गंधर्व नगर के पदार्थों को पदार्थों पदार्थो के नष्ट भ्रष्ट या भूषित होने पर और अविद्याजनित पुत्र आदि के नष्ट या सुशोभित होने पर सुख और दुख का प्रकार ही क्या है रमणीय धन और स्त्री पुत्र आदि समृद्धि होने पर हर्ष का अवसर ही क्या है मृग तृष्णा के वृद्धि को प्राप्त होने पर क्या जल चाहने वाले पुरुषों को आनंद होता है धन और स्त्री पुत्र आदि के बढ़ने पर दुखी होना ही उचित है और संतुष्ट होना उचित नहीं है मोह माया के बढ़ने पर इस संसार में कौन स्वस्थ रह सकता है धन स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि होने पर संसार रूप रोग की वृद्धि की संभावना से दुख करना ही उचित है हर्ष करना ठीक नहीं यह अर्थ है वृद्धि को प्राप्त जिन भोगों से मूर्ख को राग होता है वृद्धि को प्राप्त उन्हीं भोगों से विद्वान पुरुष को वैराग्य होता है नश्वर स्वभाव वाले धन स्त्री पुत्र आदि के विषय में हर्ष का अवसर ही क्या है जो साधु पुरुष इसकी नश्वरता नरक हेतुता आदि से परिणाम में कटुता का अवलोकन करते हैं, वे उनसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे है श्री रामचंद्र जी संसार के व्यवहारों में तत्वज्ञ आप जो जो वस्तु नष्ट हो उसकी अपेक्षा कीजिए और जो जो प्राप्त हो उसका उपभोग कीजिए अप्राप्त भोगों की सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगों का भोग यही पंडित का लक्षण है संसार में भटकाने वाले मारने के लिए गुप्त छिपे हुए वीष, शस्त्र अग्नि आदि आदि द्वारा मारने के लिए समीप में आने वाले अतएव आतताई वा इस काम के विषय में बोध के लिए अप्रमत्त हुए आप व्यवहार कीजिए जिस जिससे आप मूढ़ता को प्राप्त न हो प्रपंच ब्रह्म में विवेक वैराग्य ज्ञान में अप्रमाद आदि गुणों के अर्जन क्रम से जो सम्यक ज्ञानी है वे इस संसार संसाराडंबर को नहीं देख पाते जो कुबुद्धि है यानी उक्त गुणों से रहित है वे तो नष्ट ही है जिस किसी भी युक्त से जिस पुरुष का दृश्य से अनुराग चला गया उसकी परमार्थ में अभिनिवेश रखने वाली ही विमल मती मोहरूपी सागर में नहीं डूबती जिसकी यह सत है यो सब वस्तुओं में आस्था निवृत्त हो गई, उस सर्वज को अस्तविक अविद्या अपने वर्ष नहीं कर सकती मैं और यह संपूर्ण जगत एक ही है ऐसा जिसके ऐसा जिसकी बुद्धि आस्था और अनास्था का त्याग करके स्थित है वह पुरुष निमग्न नहीं होता सत और असत में अनुगत सत्ता मात्र प्रत्यगात्म रूप सत का बुद्धि से अवलंबन करके बाह्य और अभ्यंतर दृश्य का न तो ग्रहण कीजिए और न त्याग कीजिए हे रामचंद्र जी अत्यंत वैराग्य युक्त आत्मनिष्ठ सब प्रकार के निबासों से रहित आप अपने कार्य में तत्पर होकर भी राग रहित होकर आकाश के समान असंग होकर स्थित होइए कर्म कर रहे जिस ज्ञानी की कर्म में न तो इच्छा है और न अनिच्छा है उसकी बुद्धि जल के समान कमल के पत्ते के समान स्पर्श को प्राप्त नहीं होती बाधित वस्तु में अनूर्तिशील होने से गौन इंद्रियों से युक्त आपका मन दर्शन स्पर्शन आदि कर रहे आदि करे चाहे न करे किंतु आप आत्मवान होकर इच्छा रहित होइए हे श्री रामचंद्र जी इंद्रियार्थों में असत्य भूत यह मेरा है जो आपका मन निमग्न न हो मग्न न होकर चाहे वह कर न करे चाहे करे हे श्री रामचंद्र जी जब आपके हृदय में इंद्रियार्थ संपत्तियां स्वादु नहीं लगेगी तब आप न्यात नेय और संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाएंगे जिनको ऐहिक और पारलोकिक विषय अरुचि कर हो ऐसे आप चाहे देह के भान वाले हो चाहे समाधि द्वारा देह के भान से शून्य हो आपके न चाहने पर भी मुक्ति अनायास प्राप्त हो गयी हे श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्ति रूप उन्नत पद प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा वासनाओं से विवेक वैराग्य आदि से उत्कृष्ट चित्त को फूल से सुगंध की नाई अलग कीजिए वासना रूपी जल से व्याप्त इस संसार रूपी समुद्र में जो लोग प्रज्ञारूपी नाव में चढ़े वे पार हुए और जो प्रज्ञारूपी नाव में नहीं चढ़े वे डूब गए विवेक वैराग्य आदि से तीक्ष्ण की गई अताई व छुरी की धारा सिख धारा के तुल्य सुख दुख आदि द्वंदों को सहने में परमधीर बुद्धि से आत्म तत्व का विचार कर उसके बाद आप अपने स्वरूप में प्रवेश कीजिए हे श्री रामचंद्र जी ज्ञान से उदार चित्त वाले तत्व प्राज्ञ पुरुष जिस प्रकार बर्ताव करते है वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिए न बूढ़ो की नाई नित्य तृप्त महाबुद्धि जीवन मुक्त महात्माओं का सदाचार से अनुसरण करना चाहिए भोगलम्पट मूर्खों का अनुसरण नहीं करना चाहिए ब्रह्म तत्व और जगत तत्व को जानने वाले पुरुष न तो जगत के व्यवहार का त्याग करते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं किन्तु सबका ही अनुवर्तन करते हैं विद्या तप और पराक्रम आदि के उत्कर्ष रूप प्रभाव के अभिमान के निपुणता शील आदि गुणों के यश और संपत्ति के विषय में लोक में लोभ प्रसिद्ध है तत्वदर्शी महात्मा पुरुष तो प्रभाव आदि के मिथ्या होने से कहीं पर भी लोभ नहीं करते महात्मा पुरुषों को सूर्य के समान सर्वनाश होने पर भी खेद नहीं होता संपूर्ण अभिलाषाओ से परिपूर्ण नंदन आदि में भी वे आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का भी का कभी त्याग नहीं करते सूर्य भी शून्य आकाश में खिन्न नहीं होते नंदनवन में आसक्त नहीं होते और अपने मार्ग की मर्यादा का त्याग नहीं करते महात्मा पुरुष इच्छा रहित जो व्यवहार प्राप्त हो उसके अनुसार बर्ताव करने वाले देह रूपी रथ में बैठे हुए आत्मनिष्ठ हो इत्यादि श्रुति में कहे गए साधनों से सन्नद हो घूमते हैं सुंदर श्री रामचंद्र जी आप भी इस विशाल विवेक को प्राप्त हो चुके हैं इस प्रज्ञा के बल से ज्ञान में आप स्वस्थ हैं स्पष्ट दृष्टि का अवलंबन करके मान मा, मान रहित और मात्सर्य रहित आप इस पृथ्वी तल में विहार कीजिए आप अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्त होंगे हे निष्पाप अपने स्वरूप में स्थित सभी इच्छाओं के त्याग से युक्त वासना विषय कौतुक दर्शन की इच्छा जिसकी नष्ट हो गई ऐसे होकर आप अपने हृदय में परम शीतलता का ग्रहण कर विहार कीजिए श्री वाल्मीकि जी ने कहा निर्मला आशय वाले मुनि श्री वशिष्ठ जी की इस प्रकार की निर्मल वाणी से श्री रामचंद्र जी साफ किए हुए दर्पण के समान तुरंत सुशोभित अति मधुर ज्ञानमृत से विराजमानत करण से युक्त हुए वे चंद्रमा की तरह शीतलता को प्राप्त हुए सवासर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण सैतालीसवासर्ग अतीत भावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्मांडो का तथा नियत और अनियत क्रम वाले देवता आदि का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान आप सब धर्मों के तत्वज्ञ और सब वेद वेदांगों के पारदर्शी हैं आपकी स्वच्छ उपदेश वाणियों से जिसके सिर का बोझ हट गया दूर मार्ग में चलने का एवं भूख का परिश्रम निवृत्त हो गया ऐसे पुरुष के समान में बड़े आराम से स्थित हो उपदेश दे रहे आपके उत्तम विपुल अर्थ वाले वर्ण पद वाक्य और प्रकरणों द्वारा स्पट विचित्र कथा युक्ति के प्रतिपादन में निपुण आत्मतत्व के प्रकाशक होने और हृदय कमल को प्रकाशित करने के कारण सूर्य आदि के समान उदित हुए मनोहर वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती राजस, सात्विक, जीव जातियों के उपदेश के समय आपने विविध प्रकार की सृष्टियों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति पुराण आदि के वचन रूपी प्रमाणों से ब्रह्मा की जो उत्पत्ति प्रस्तुत की थी उसका आप स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी अनेक लाख ब्रह्मा उनके सौ शंकर और इंद्र एवं अनेकों हजार नारायण बीत चुके हैं अन्य विचित्र प्रकार के ब्रह्मांडों में एवं इस ब्रह्मांड में भी विधि आचार विहार के हजारों देवता असुर आदि के शरीर विचरण करते हैं। इसी प्रकार अनान्य कालो में उत्पन्न हुए अनंत जगतों में अन्य बहुत से सुर असुर आदि के शरीर प्रचुर मात्रा में एक ही समय उत्पन्न होंगे हे महाबाहो ब्रह्मा आदि उन देवताओं की ब्रह्मांडों में उत्पत्ति उत्पत्तिया इंद्रजाल में उदित हुई सी हैं कभी शंकर पूर्वक सृष्टिया होती है कभी प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा से सृष्टिया होती है कभी विष्णु विष्णुपूर्वक सृष्टिया होती है कभी मुनि द्वारा निर्मित सृष्टिया होती है कभी ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, किसी कल्प में जल से उत्पन्न होते हैं, कभी अंड से उत्पन्न होते हैं और कभी आकाश से उत्पन्न होते है किसी ब्रह्मांड में शंकर जी मुख्य पदाधिकारी है तो किसी में सूर्य मुख्य पदाधिकारी है किसी में इंद्र मुख्य पदाधिकारी है तो किसी में नारायण मुख्य पदाधिकारी है एवं किसी में एकमात्र शिवजी ही देवताओं के अधिकार में स्थित हैं। किसी सृष्टि में पृथ्वी निबीड पेड़ों से व्याप्त हुई किसी सृष्टि में मनुष्यों से निबीड हुई और किसी सृष्टि में पर्वतों से व्याप्त थी कोई भूमि मृणमयी हुई तो कोई पत्थरों से पूर्ण थी कोई स्वर्णमयी थी तो कोई ताम्रमयी थी इस ब्रह्मांड में ही कितनी आश्चर्यमय जगत है और अनन्य ब्रह्मांड में भी अन्य प्रकारों से आश्चर्यमय जगत है किन्हीं जगतों में केवल मात्र सूर्य आदि के तुल्य प्रकाश है तो कोई प्रकाश रहित भी है इस ब्रह्मतत्व महाकाश में अनंत जगत सागर की तरंगों से समान उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं जैसे सागर में तरंग उत्पन्न होती है जैसे मरुभूमि में मृग उत्पन्न होता है जैसे आम में बौर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परब्रह्म में विश्व की संपत्तियां उत्पन्न होती है भले ही सूर्य की किरणों में चंचल जा सकते हैं परब्रह्म में चंचल ब्रह्मांडों के समूह नहीं गिने जा सकते जैसे वर्षा आदि ऋतुओ में बहुत से मच्छर आदि के समूह उत्पन्न हो होकर कर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही ये लोग सृष्टिया उत्पन्न हो हो नष्ट हो जाती है किस समय से लेकर ये नित्य उत्पन्न और विनष्ट होने वाली सृष्टि परंपराए प्राप्त हुई यह नहीं जाना जा सकता अनादिकाल से सृष्टि परंपराएं तरंगों के समान निरंतर स्फुरी होती है पूर्व से पहले ये थी और वैसे ही उसके उस, उससे भी पहले विद्यमान थी देवता असुर और मनुष्यों से युक्त ये सब भूत जाती नदी की तरंगों की रीति रीति से ही उत्पन्न हो हो लीन हो जाती है जैसे यह ब्रह्मांड है वैसे ही जो हजारों ब्रह्मांड परंपराएं हैं वे जैसे वर्षों में, वर्षों में में हजारों घड़ियां हो जाती है, वैसे ही क्षीण हो गई है और अन्य ब्रह्मांड पंक्तियां इस समय भी स्थान होने से ब्रह्मा पुरा, ब्रह्मा शरीर के एक साथ में, में स्थित अत्यंत विस्तीर्ण ब्रह्म में वर्तमान शरीर वाली विद्यमान है अतएव इस शरीर में आकाश और पृथ्वी भीतर ही समाहित है इत्यादि है। से उपलक्षित हृदयाकाश की शोभा रूप ब्रह्म निर्मित अन्य ब्रह्मांड परंपराए जैसे ध्वनि के भेद आकाश में हो हो कर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही हो हो कर होकर हो के फिर ब्रह्म में नष्ट हो जाती है अन्य सृष्टि परम्पराए जो कि आगे होगी जैसे मिट्टी की राशि में घड़े स्थित है जैसे अंकुर में पल्लव रहते हैं वैसे ही ब्रह्म में स्थित है जब तक तत्वज्ञान से देखी जा रही ये कुछ भी नहीं है ऐसा बाध होता है उससे पहले उससे पहले तक विपुल आकार वाले विकारों से युक्त ये त्रिभुवन शोभा चिदाकश में होगी मूर्खों से अध्यस्त और विस्तार को प्राप्त की जा रही आकाश लताओं की तरह आविर्भूत और तिरोभूत होती हुई ये त्रिवन शोभा न तो सत्य हैं और न असत्य ही हैं सभी अपने अंतर्गत सृष्टि समष्टि रूप ब्रह्मांडों की सृष्टिया तरंग की समान नश्वरता रूप धर्म वाली देखते ही नष्ट होने वाली और विचित्र आकार वाली प्राणियों की चेष्टाओ से युक्त है श्री रामचंद्र जी सब ब्रह्मांडों की विचित्र आकार प्रकार के विकारों से युक्त विचित्र रूप वाली एवं सभी सृष्टि विचित्री सृष्टिया की दृष्टि में जल से वृष्टियों के समान अतिरिक्त नहीं हैं और अतथ, अतत्वज्ञ की दृष्टि से तो मेघ से वृष्टि की तरह तटस्थ ईश्वर से उत्पन्न होती है परमार्थ दृष्टि से तो अज्ञ व तत्ववेक्ता सबकी दृष्टि से सब से सब सृष्टिया जैसे जड़ों द्वारा खींचे गए द्रव्य द्रव्य रूप भूमि के जल को धारण करने वाली नाड़िया त्वचा पत्र कांटे आदि सेमर से अतिरिक्त नहीं है वैसे ही ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है हे श्री रामचंद्र जी स्थूल भूतों से बनी हुई देहादिओ में और सूक्ष्म से बनी हुई इंद्रिया में परमाकाश से उत्पन्न हुए भूत सूक्ष्म नामक पंचतन मात्र रूप मायाम, रूपी सूत्र की स्फटिक रुद्राक्ष से गुंती हुई माला के समान सब पदार्थ हैं कभी आकाश कभी, कभी आकाश पहले स्थूलता रूप से, से स्थिति को प्राप्त होता है उससे ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, इसीलिए आकाश प्रजापति कहे जाते हैं। कभी वायु पहले स्थूलता से स्थिति को प्राप्त होता है उससे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे वायुज प्रजापति कहे जाते हैं। कभी तेज पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है उससे सृष्टि करता ब्रह्म उत्पन्न होते है इसीलिए वे तेजस प्रजापति कहे जाते हैं कभी जल पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे जलज प्रजापति कहे जाते हैं। कभी पृथ्वी पहले स्थूलता को प्राप्त होती है उससे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे पार्थिव ब्रह्मा कहे जाते हैं। इन चारों भूतों को अपने अंश को बढ़ाने से तिरोही सा कर पांचवा जो ही भूत जब बढ़ता है तब उससे उत्पन्न हुए ही ये ब्रह्मा उसके अनंतर होने वाली जगत की सृष्टि क्रिया को करते हैं किसी समय जल के अथवा तेज के अधिक भाग वाले होने पर सदुपाधिक प्रजापति पूर्वोपासना के अनुसारी स्वभाव से वासित होकर जलज वायुज तेजस इत्यादि आकार से अकस्मात स्वयं संपन्न हो जाता है इसके अनंतर कवि उसके मोह से कभी चरण से कभी उसके अग्रभाग से कभी पीठ से कभी नेत्रों से और कभी बाहों से ब्राह्मण आदि शब्द अपने अर्थों के साथ यथा योग्य उत्पन्न होते है अतएव होते हैं। कभी नारायण नामक पुरुष की नाभि में कमल उत्पन्न होता है उसमें ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है कमल में जन्म होने के कारण पद्मज कहा जाता है मिथ्या ही इस चक्र की रचना करने वाली चंचलचल की भौरी के समान सुंदर भ्रांति के स्वप्न और मनोराज्य के समान माया है यदि सतपुरुष का अपने ना भी कमल में जन्म नहीं हो सकता तो है तो इस असंग द्वितीय ब्रह्म में आपका यह जगद्रूप द्वैत कैसे हुआ इसे आप बताइए सदरूप से विद्यमान सत्कार जन्म कैसे हो सकता है आपका यह प्रश्न बालक के मनोराज्य प्रश्न के समान ही है भाव यह कि क्या कहीं बालक का भी का भी प्रश्न विषय हो सकता है? किसी समय शुद्ध आकाश में मन की शक्ति से सुवर्ण का ब्रह्मांड अपने आप उत्पन्न होता है जिसके गर्भ में ब्रह्मा रहते हैं कभी परम पुरुष जल में बीज की सृष्टि करता है उससे पद्म अथवा विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होत, होते हैं। कभी पहले कल्प में सूर्य के अधिकार इस स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं, और कभी पूर्व कल्प में वायु के अधिकार परस्थित इस कल्प में, ब्रह्मा होते, कल्प में, इस कल्प में ब्रह्मा होते है श्री राम है श्री रामचंद्र जी इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अविद्यमान इन विचित्र सृष्टियों में ब्रह्मा की बहुत सी विचित्र विचित्रिया बीत चुकी है एक प्रजापति की उत्पत्ति सृष्टि के दृष्टांत के लिए मैंने आपसे कही उसमें कहीं पर नहीं है यह संसार मन का विलास मात्र है यह सिद्धांत है आपके सम्य ज्ञान के लिए मैंने यह सृष्टि क्रम कहा है सात्वी आदि जीव जातिया भी इस प्रकार उत्पन्न हुई है यह कहने के लिए ही यह सृष्टि क्रम आपसे कहा गया है फिर कल्पना होती है फिर वर्तमान और आगामी में तथा अतीत प्रियजनों में स्नेह दृष्टिया जो सृष्टि करने वाली है उजाला करने वाले दीपों के समान पुनः पुनः शांत होती है पुनः पुनः उत्पन्न होती है दीपो के और ब्रह्मा ब्रह्माओं के शरीरों की उत्पत्ति और विनाश में काल की अधिकता के अलावा इस विनाश में और कोई भेद नहीं है फिर कृतयु फिर त्रेता फिर फिर कली इस प्रकार सारा जगत चक्र के भ्रमण की तरह पुनः पुनः आता है फिर मनमंत्रों की आरंभ होते है इस पर एक कल्प के बाद अनेक अनेक कल्पो की परंपराएं फिर फिर कार्यावस्थाए ऐसे होती है जैसे हर रोज प्रात काल के बाद दिन दिन होते हैं दिन रात और कलाओं से जो कि प्राणियों के आयु काल की कल्पना रूप है सब सब पदार्थों से युक्त यह जगत पुनः पुनः होता है और पुनः पुनः कभी भी नहीं रहता है जैसे पत्थर आदि के आघात से रहित तपाए हुए लोह पिंड में आग की छिंगारिया स्थित रहती हैं, वैसे ही यह सब पदार्थ चिदाकाश में माया रूप स्वभाव से नित्य स्थित है जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं में होने वाले फल फूल आदि कभी अनभिव्यक्त अन रहते हैं कभी प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही परम तत्व में यह सब जगत कभी अनभिव्यक्त रहता है, कभी प्रकट हो, हो जाता है सर्वात्मा चिद विवर्त ही सदा इस प्रकार की आकृति वाला होता है क्योंकि जैसे लोचनों से द्विचंद्र उत्पन्न होता है वैसे ही इससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है जैसे चंद्रमा से ही ये सब किरणें आती हैं, उसमें स्थित होती हुई भी उसमें अस्तीत सी प्रतीत होती है ऐसे ये सब चारों और विस्तृत सृष्टिया चैतन्य से ही प्राप्त होती है और उसमें होती हुई भी, सी होती है श्री रामचंद्र जी यह संसार कभी भी सत नहीं है क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में असंसार स्वभाव था सदा परमार्थ था विद्यमान है हे hey, सज्जन शिरोमणे श्री रामचंद्र जी यह जगत कभी भी असत नहीं है क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में जगत बीज मर्यादा विद्यमान है अधिष्ठान चैतन्य से दीप्त संसारिता और काल से उपलक्षित संसार महाकल्पतक रहता है आगे नहीं रहेगा यह व्यवहार इस समय उचित ही है हे hey, महामते श्री रामचंद्र जी ज्ञानी की दृष्टि से यह सब कुछ ब्रह्म ही है इसीलिए यह संसार नहीं है यह उपन्न नहीं है अज्ञानी की दृष्टि से निरंतर विच्छिन्न संसार के रहने के कारण भी यह संसार माया नित्य है यह उपन्न नहीं है हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी बार बार होने के कारण यह जगत कभी भी असत्य नहीं है ऐसा जो मीमांसकों ने कहा है वह भी पूर्वोक्त दृष्टि से असत्य नहीं है क्योंकि वह उनके अभिष्ट कर्मकांड की प्रामाण्य का उपपादक है दिशाओं में उदित हुए विनाशी बिजली आदि सदा क्षणभंगुर स्वभाव वाले देखे गए हैं, क्योंकि वैसे ही सर्वत्र लोगों ने कल्पना की है उसी के अनुसार यह संपूर्ण जगत विनाशी है यह बात क्या उपन्न नहीं हो सकती सभी जगत जिनमें चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हैं, ऐसी दिशाएं सर्वत्र स्थिर और निश्चल दिखाई देती है इसीलिए सारा जगत अविनाशी है यह कथन भी सत्य सा है ऐसा कोई संकल्प कल्पनाओं का समूह नहीं है जो सर्व व्यापक अद्वितीय नाम रूप रहित परम तत्व में उत्पन्न न हो यह सब दृश्य पुनः पुनः होता है जन्म और मरण फिर फिर होते है फिर सुख होता है फिर दुख होता है फिर कारण और कर्म होते हैं, फिर दिशाएं होती हैं, फिर आकाश होता है फिर सागर और पर, पर्वत होते हैं, जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा फिर फिर अनेकों तरह से प्राप्त होती है वैसे ही बार बार यह सृष्टि नाना रूप से होती है फिर दैत्य होते है इधर देवता होते है पुनः अन्य अनान्य लोगों का प्रसार होता है पुनः स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने की चेष्टाएं होती है पुनः इंद्र होते हैं, पुनः चंद्रमा होते हैं, नारायण देव का भी पुनः प्रादुर्भाव होता है अनेक दानव भी पुनः उत्पन्न होते हैं, दिशाएं फिर चंचल और सुंदर चंद्रमा सूर्य वरुण और वायु से प्रसार से युक्त होती है सुमेरु रूप कर्णिका से मनोहर संयात्री रूपी केसर से सुशोभित प्राणियों के पुण्य रूपी सुगंध से और भोग रूप मकरंद से भरी हुई अंतरिक्ष और पृथ्वी रूपी कमलिनी फिर उत्पन्न होती है सूर्य रूपी सिंह व्योम रूपी वन वन में आक्रमण कर किरण रूपी नखो से गजगटाओं गज़गट, को छिन्न भिन्न करने के लिए फिर होता है। चंद्र भी चंचल और सफेद मंजरियों समान, के समान सुंदर अपनी किरणों से दिशा रूपी वधु के मुख को अलंकृत करने वाले और सब प्राणियों को सुख देने वाले अमृत का पुनः संचय करता है पुण्यनाश रूपी वायु से उड़ाए गए पुण्यात्मा रूपी पुष्प समूह होकर, क्षतविक्षत शरीर होकर स्वर्ग रूपी वृक्ष से फिर इस लोक में गिरते है सृष्टिकाल संसार निर्माण नामक कुछ घटपट रूप कार्य करके फिर चला जाता है पूर्वेन्द्र रूप भ्रमर की अपने अधिकार से निवृत्त होने पर नवीन तत्त तत मनमंत्र के अधिकारी अनान्य देवताओं से सन्नद में बैठकर अपर रूपी अपरदेवींद्रम पूर्व प्रदेशों से स्रहित, रूपी कमल में पुनः प्राप्त होता है। जैसे प्रलय काल का वायु अपने भीतर सो रहे भगवान विष्णु के साथ समुद्रों को कलूषित कर देता है वैसे ही सत्ययुग से पवित्र काल को कली पुनः दूषित करता है काल रूपी को महार से जिससे प्राणी रूपी सकोर सकोरी बनाए गए हैं ऐसा कल्पना कल्पना नाम ऐसा कल्पनामक चक्र निरंतर वेग से घुमाया जाता है शुभ स्थिति से रहित जगत जिसमें जिस, जिस विषय में पूर्व अभ्यास है उस विषय के अनुसार संकल्प है सुखे हुए बन के समान फिर निरसता को प्राप्त होता है सूर्य समूह के उदय होने पर सूर्य समूह रूपी प्रदीप्त अग्नि से जिसमें अनंत शरीर जलाए गए हैं एवं सब प्राणियों की हड्डियों से परिपूर्ण जगत फिर स्मशान बन जाता है कुलाचल के समान विपुल आकार वाले पुष्करावर्त नामक प्रलय काल के मेघों की दृष्टियों से जगत फिर फिर एकमात्र सागरता को जिसमें नाच रहे संहार रुद्र की सफेद होने के नाते विशाल फेन के ढेर से प्रतीत होते है फिर जिसमें वायु और जल निश्चल हो गया है एवं सब वस्तुओं से रिक्त जगत अपूर्व आकाश से आकाश के समान शून्यता को प्राप्त होता है समरस हृदय वाले आदि देव कितने ही वर्षों तक जीर्ण शरीर से जीवन का अनुभव कर फिर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं फिर दूसरे समय में मन शून्य में गंधर्व नगर के समान उसी प्रकार जगतों का निर्माण करता है फिर प्रलय होने के बाद सृष्टि समारंभ रूप सबकी उत्पत्ति होती है श्री रामचंद्र जी चक्र के समान फिर यह सब घूमता है दीर्घ भ्रमर रूप इस महामाया के आडंबर में यह सत्य है यह सत्य है इस प्रकार निश्चय करने के योग्य क्या कोई वस्तु है जो यहाँ पर कही जाए दासूर की आख्यायिका के समान यह संसार चक्र कल्पना से रचित आकार वाले तथा वस्तु शून्य है वास्तविक नहीं है जबकि यह जगत अतएव दो चंद्रमाओं के भ्रम के तुल्य विकल्पों से निरंतर व्याप्त है अविद्यावान कर्ता से ही इसकी रचना हुई है एवं अधिष्ठान रूप ब्रह्म का इसने अनुसरण कर रखा है तो यहाँ पर आपकी विमूढ़ता किस कारण से उत्पन्न हुई है भाव यमित को आप देखते है वह है ही नहीं और जो परमार्थ था है, वह अभय ब्रह्म ही है इसलिए आपको बिना किसी निमित्त के यह मोह होना उचित नहीं है सैताली समासर्ग समाप्त